माने वीरों को शुभ देने वाली वीरों की वीरता पड़ती है और उनको ये बातें बहुत अच्छे लगते हैं और उनके अंदर युद्ध करने का उत्साह जागृत होता है कहते के हैं केहर नाद वीर सब और बस जब उनको इस प्रकार के ये मारुराज सुनते हैं और उनको युद्ध करने का उत्साह आता है तो फिर गरिश्ते भी साथ आती है सब वीर लोग केहर नाद वीर सब करें केहर नंद सिंह नाद करते हैं शुभ हैं जो तो। और निज निज बल पौर उच्च रही और अपने अपने फल पर उसका उपचार करते हैं आर एक कदा भी देखो अभी हम उनको लेकर मारते हैं और इनको परास्त कर देते हैं अभी इनको काट शांत कर देंगे और मैंने इतने, इतने, इतने को मारा और ये हमारे सामने ही क्या और पंद्रह के ऐसे करके सब अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं और चिल्लाते है धर करके और युद्ध करने के लिए लपटते आगे बढ़ते है और कहीं किसान सुनो सुबट्टा अब रावण आदेश देता है रावण युद्ध क्षेत्र में मानी सेना जय मैदान में पहुंच गये और वहाँ पर रावण अभी युद्ध की आदेश देता है कैसे युद्ध के दो भाग रामो कहता एक में अकेले अलग और बाकी सेना अलग तो कहते जितने निशाचन तुम लोग क्या करो सब ये जो बड़े बड़े वीर लोग तुम लोग हो मर्द थट आ गए है ढेरों के ढेर आ गए इनको सबको पकड़ो और इनको मर्द मर्द करके इनको रगड़ रगड़ कर फेंक देखो नष्ट वस्ट कर दो तो निशाचरों को तो आदेश हो गया कि मनो करो और हो मारियो खूबसू भूप दो भाई और राम अपने आप को कहता कि मेरा युद्ध जो है वो हो इन दोनों भाइयों से होगा राम और लक्ष्मण जो है इन दोनों भाई अभी राम नाम नहीं लेता जब बिल्कुल आखिरकार में जब मरने नहीं लगेगा तभी राम का नाम निकलेगा उसका उसके पहले नहीं अभी ये वो जितनी बातें हो गई कहीं राम नाम में कहीं हम मारियो भूप भाई मैं ये ये दो राजकुमार जो इन दोनों से मैं युद्ध करूंगा दोनों का भी मार के गिराता हूँ अस कहे सन्मुख फौज रिंगाई बस ऐसे कर करके उसने कहा कि मनोज करने के लिए तो सन्मुख ने आगे बढ़ने के लिए आदेश दे दिया तो अपने साक्षर लोग पादरों की तरफ आगे बढ़ते हुए चले जा रहे हैं फौज रिंगाई अब फौज क्या है फौज भी वही जो बहनी थी जो कटक थी वही फौज फौज उर्दू भी आ गई है जहाँ तक उन्हें बहनी के उनके सबके पर्यावासी शब्द सब, तो उन्होंने कहा चलो फौज भी बोला उसकी फौज जो है वो राण की रिहाई आगे चलती रिंगना माने धीरे धीरे आगे बढ़ना अभी तक तो जब तक कि बानरों के पास नहीं पहुंचे थे उनकी सेना तक नहीं पहुंचे थे लंका से भीतर से निकले थे द्वार से तब तो ऐसे निकले जैसे प्रले काल के बादल आ रहे हो मर्द प्राव ऋत वर्षाए थे बड़ी तेजी से मध्य चले आ रहे थे ये युद्ध क्षेत्र में आ गए तो अब यहां गए आलोक गए रामा का आदेश हुआ अब उसके बाद अब पाटरों से भालुओं से युद्ध करना है तो अब आगे धीरे धीरे बढ़ते हैं इसलिए रिगाई शब्द का प्रयोग कर रहे हैं रेंगने के मन चलना धीरे धीरे चलना हाँ। नहीं चल रहा है तो पीछे रह गया अरे कार्य रेंग रहा है, चला चलिए जल्दी तो रेंगने के मन क्या धीरे धीरे चलना और दूसरी बात रेंगने के मने कीड़े रेंगते हैं आदमी चलते हैं ये अब कैसे चले जा रहे हैं कीड़े रेंग रहे आगे चलकर करके जैसे कीड़े मकोड़े मरते हैं ऐसी सत्य सभी मर जाएगी सब फौज ऐसी तो ऐसे कई सनमो को फौज आई ये सब दिशा कल कपे जब पाई जब बानरों ने ये सब मालूम हुआ की इसमें साक्षर सेना आ गई है और वो हमारे ऊपर करने वाली हमारा उसी युद्ध होने वाला है तब तो बानरों ने भी क्या किया रविवीर धोआई तो बानर लोग भी भगवान राम की जयकार बोलते हुए वो भी टूट पड़े उनके निशाक्षरों के ऊपर और बान्डरों की और निशाक्षरों की इन दोनों का आमना सामना युद्ध होने लगा अब उनमें भी कोई बड़े सैनिक हैं कोई छोटे हैं कोई सेनापति हैं कोई गठनायक हैं इसी प्रकार से इधर की तरफ दोनों तरफ के सेनिया में कोई कमांडर है कोई ब्रिगेडियर है, है कोई किसी प्रकार रैंक का है डिफरेंट रैंक के सभी सब, सब है सब अपने अपने फिर क्या करते हैं जो जिसके बराबर का है उसके साथ युद्ध करने लगते ये में पहले नियम इसी प्रकार का था कि अपने अपने कैडर के साथ में युद्ध करो जो जिस कैडर का है जिस रैंक का है उसी के साथ उसका युद्ध होगा जो बड़ा शक्तिशाली महारथी है वो पैदल के जो ऐसे ही साधन है उससे नहीं लड़ता वो लड़ने में उसको अपनी अवमानना समझता है समझता तो है देखो जितने बड़े भीड़ होकर हमें क्या लड़ा है और वो कम शक्ति वाला व्यक्ति भी जो वो ऐसे ज्यादा शक्ति वाली से लड़ता नहीं उससे लड़ेगा तो जानता है कि क्या लड़ना है तो मारी जाएंगे करेंगे इससे इसलिए क्या लड़ना है तो आपस में कहां युद्ध क्षेत्र में जब लड़ाई होती है तो दोनों तरफ समयोद्वा होने चाहिए एक दूसरे तो के बराबर तब का युद्ध हो इसलिए सबके साथ लड़ते हैं और दौड़ते हैं आपस में एक दूसरे से युद्ध होता विशाल कराल मरकट काल उकाल समानते अब ये सेना का वर्णन दे अभी थोड़ी रावण की सेना बड़ी विशाल और बड़ी विचित्र है इधर भालुओं की सेना भी बड़ी विचित्र है, विशाल कराल मरकट बड़े बड़े कराल मरकट के है बंदर बानर जो है ये है मरकट और भालू ये सभी बड़े बड़े कराल मरकट है मरकट शब्द भी ऐसा लगता है कि बड़े विकट हैं इसलिए मरकट राम का है ये बड़े कराल है और विशाल बड़े बड़े हैं ये सबके सब मानव सब दौड़े और भालुकाल समान ये सब काल के समान है ये भी सब आगे बढ़ रहे लड़ने के लिए और कैसे लगते हैं मानव शपथ छोड़ाए गुदर ऐसा लगता है कि पर्वत है उनके पंखे जमे आए हैं तो बस पर्वत ही उड़ रहे हैं तो आप बता दो ऐसे विशाल शरीर के हैं पर्वताकार शरीर उनके और उनके ऐसे छड़ांगे लगाते हैं आसमान मोड़ते हैं कि मानव उनके पंखे जमे हो मानव शपथ छोड़ाए गुदर बृंद नाना पान नाना पान मान नाना बरण तरह तरह के कोई काले बंदर कोई लाल बंदर कोई सफेद बंदर तरह तरह के बंदर है वे सबके शब्द सब हैं वो इस पता पर शरीर वाले हैं वो सब उठते हुए युद्ध करने के लिए आगे बढ़ते जाते हैं नख दशन सहल महात्रुदा नहीं अब इनके पास इनके अस्त्र के है इनके पास नख मंदा को दसन ताप सहल पर्वत और महातृम महातृम पेड़ बस आयुद्ध ये उनके आयुध आयुद्ध अस्त्र है बस यही अस्त्र लेकर के ताप नाखून पर्वत पेड़ इन्हीं सब लड़ते हैं और बड़े आयुध सबल संकनमान ही और ये बड़े शक्तशाली भी है इनके अस्त्र शस्त्र भी इस प्रकार के और संकनमान ही मन ये डरते नहीं है साक्षर इतने घोर हैं इनके पास तमाम बड़े बड़े सरल अस्त्र हैं लेकिन इनसे ये बानर लोग डरते नहीं हैं। दास से युद्ध करने के लिए तैयारी लेकर के पर्बादादी ले लेकर के दौड़ रहे हैं। और जय राम रावण मत गज मृगराज सुज सपा खान और सब ये ये जितने बानर जो हैं भगवान श्री राम की जय जयकार बोलते है जयराम माने जय जय राम भगवान श्री राम जी की जय हो श्री राम जी की जय हो रघुनाथ जी की जय हो इस प्रकार से है बोलते हैं और क्या कहते हैं ये <गँगा> कि रावण तो मत गज की तरह से है और भगवान राम मृगराज के समान है मत गजराज के लिए भगवान राम मृगराज की तरह सिंह की तरह से माने भगवान राम सिंह के समान है एक तरफ सिंह है तो एक तरफ रावण जो है मतवाला का शक्तिशाली हाथी है तो भगवान भी जो है राम जो है वो भी हाथी का सिंह है जैसे सिंह हाथी को मार के खा जाए इसी प्रकार भगवान राम से रावण हारने वाला जीतने वाला है ऐसा नहीं कि सिंह के सम्मान रावण हो बहुत भारी है विशाल है शक्तिशाली है लेकिन हाथी की तरह से भगवान राम जो सिंह के सम्मान तो जय राम राम मत गज मृगराज सुजस प्रखान नहीं खान करते हैं भगवान राम का कि भगवान के समान शक्तिशाली कौन है, है वो उनकी बार बार महिमा दाते हैं जय जयकार बोलते हैं इस प्रकार से वो बानर लोग भी आगे बढ़ते हैं और दो उद्स जय जय कार्य करी निजी निजी जोड़ी जाने और फिर कहते हैं कि दोनों दृष्ट दो जय जय कार्य कर मान जैसे इधर की सब बान्वर लोग भगवान राम की जयकार बोलते हैं ऐसे उधर निशाचन लोग रावण तो की जयकार बोलते हैं तो दोनों तरह से जयकार अपने अपने राम रावण की हो रही है तो जय जय कार्य जोड़ी जान के माने वो देख करके कौन हमारे साथ हमारे लायक युद्ध करने के बराबर का कौन है उसी के साथ उसका युद्ध होता है और भिरे वीर इत राम ही उत रावण ही बखान इस प्रकार बखान के माने जय ज़े जयकार बोलते हुए कहते हैं कि भीर, राम ही। की इधर भगवान राम, राम की बोल रहे हैं उत रामन पान की जजयकार बोल रही है और तुलसी राजनो तरफ युद्ध देख रहे है लेकिन भगवान राम की सेना की तरफ खड़े होकर के देख रहे हैं हा? तब ये भी तो देखो की तो सेना तो है सेना लेकिन उनके सेना के सबका युद्ध का वर्णन करने वाला कहा खड़ा है पता लगता है की इतरा उतरावण ही पखान जय भगवान राम की जय जयकार हो रही है उधर की जय जयकार हो रही है और दोनों तथ्य बराबर बराबर पा करके युद्ध करने लगते हैं अब आगे जो ये है विजय रत्न का भर लाता है इसके विस्तृत व्याख्या की आवश्यकता है अभी पढ़ लेते हैं इसको थोड़ा सा संक्षेप में से देख ले आगे बार जब आएंगे तो इसमें तो दो तीन दिन लगेंगे तब इसका विस्तार होगा लौट करके आज इसके समापन से इसके बाद पढ़कर भी कर देते हैं राम रामुवीरा विभीषण भयीरा के प्रीति मन भा संदेहा बंदी चरण कह सहित स्नेहा नाथ नरथ नईतन पद प्राणा विधि जितव वीर बलवाना सुनु सखा कह कृपा निधाना जय जय होय सुचंदन आना सौरज धीरज तेरथ चाका सत्यशील दृढ़त जापता बल विवेक दम परत घोरे कृपा समुजोरेथी सुजाना चरत चरम संतोष कृपाणा दान परस बुद्धि शक्ति प्रसन्ना परति ज्ञान कठिन को दंडा अमल चले मन त्रोण समाना सम नियम शिली मुख नाना कव से अभेद विप्र गुरु पूजा यही सम विजय उपायन दूजा सखा धर्म मय असरत जाकेण कतौ रूपता के महायजय संसार ऋतु जीत सक सोधीर जा के असरथ हो हिदृढ़ सखा मतिधीर सुन प्रभु वचन विभीषण हरषि गए पद कंज ई राम मोपदेशो रामकृपुखपुज उत्तपचारद सकंदर दियंगद हनुम लड़क निशाचर भालु कपी करभुन श्यामचंद्र की रावण रथी अभ्रत रघुवीरा माना अब ये है कि भगवान राम तो पैदल खड़े हुए हैं युद्ध करने के लिए विभिषण भी के पास खड़े हुए हैं रावा तो सामने देखते हैं कि रफ्सर बैठा चला रहा है और बड़े वायु वेग से चल रहे ऊपर बैठा हुआ है बहुत से शस्त्र भी लिए हुए है पर रावण बड़ा शक्तिशाली दिखाई देता है वैसे ही अपने शरीर से भी शक्तिशाली दिखाई देता अस्त्र शस्त्र भी उसके पास बहुत से है और उसकी सवारी भी रथ एक विशाल रथ बड़ी तेज चलने वाला और घोड़े लगे हुए हैं, ऐसा रथ भी दिखाई देता है वो सबको देखने से लगता है कि रावण शक्तिशाली है और पैदल खड़े हुए जमीन में खड़े हुए नंगे पैर एक बाढ़ हुए कि इतना ही ले खड़े हुए भगवान राम उसके सामने बिल्कुल कमजोर दिखाई दे रहे है जिस समय ऐसे दिखाई दे रहे है तो राणा रथी बिरुबीरा देख विभी भयीरा विभीषण जब देखा तो उसका धैर्य टूटने लगा धैर्य टूटने वाने यद्यप वो जानता है कि भगवान राम भगवान है और सर्वशक्तिमान है रावण उसके सामने कुछ नहीं है इसी भरोसे भी विभीषण भगवान राम के क्षण में गए उनकी शक्ति को समझते हैं। लेकिन अब सामने जब देखते हैं तो कुछ बातौरी दिखाई देती है सामने दिखाई देता है राम पर बैठा भगवान पैदल हुए हैं दिखाई देता है दोनों तक विभीषण देखता है एक तरफ आशक्ताली रावण दिखाई देता दूसरी तरफ राम बहुत कमजोर दिखाई देते हैं दिखाई देते हैं तो उसका धैर्य टूट जाता है अब ये धैर्य टूटने की बात को देखो अब अपने अंदर देखोगे तब तो तो देखोगे कि मोह बड़ा शक्तिशाली और उसकी सबसेना बड़ी शक्तिशाली उनको सबको देखो अब लोग कहें कि भाई अब इस मोह से छुटकारा करने के लिए भगवान का नाम जपो उसकी शरण में जाओ तब तो लोगों को लगे अरे भगवान क्या करेगा इसमें ये तो मोह बड़ा शक्तिशाली है मत नहीं पड़ती कि भगवान का नाम चप करके इस मोह से हम दिव्य प्राप्त कर ले मोह की शक्ति तो पर्वल दिखाई दे रही है उसका प्रभाव दिखाई दे रहा है लेकिन भगवान राम का किसको याद करें जैसे रावण दिखाई देता जैसे मोह दिखाई देता तैसे राम दिखाई देते कहा भरोसा करें तो लोगों का धैर्य टूटने लगता है माना धैर्य के मैंने साधकों का धैर्य टूटता है विभीषण मान एक साधक है अब वो जब दोनों तरफ को देखता है एक दैवी संपत्ति एक आसुरी संपत्ति तो आसुरी संपत्ति प्रबल दिखाई देती है उसके सामने उसका साधक का धैर्य टूटता है कि कैसे इसके ऊपर विदेश कैसे भगवान इसको सबका विनाश करेंगे कैसे ये काम करो सब कैसे छूटेंगे कैसे इनका सबसे छुटकारा होगा ये सोच करके उसको धैर्य टूटता है वैसे ही धैर्य विभीषण का जरूर समय जरूर हो कि दोनों सेनाओं को देख करके रावण को और भगवान राम को देख करके अधीर होने मिलता है अधीर प्रीति मन भाषण देहा अब इसके माने ये नहीं कि भगवान राम में प्रीति का है तुलसी कहते हैं कि अधिक प्रीति प्रीति तो बहुत है लेकिन मन भाषण देदेहा लेकिन मन में संदेह चरण का ऐसा ही स्नेहा भगवान के चरणों में वंदना करके और वो जो स्नेह है उसी स्नेह से अवभूत होकर के भगवान राम से कहने लगता है जो कुछ कहता है आगे मैंने उसके हृदय में भगवान के प्रति समर्पण हुआ है भगवान के प्रति प्रेम भी है उनकी शक्ति को भी समझता है ये सब होते हुए भी उसके मन में संदेह अब यहां पर एक संदेह विशेष प्रकार का संदेह बता दिया कि देखो अधिक प्रीति मन ऐसा लगता है कि ज्यादा प्रीज में भी संदेह होने लगता है अब ऐसा वर्णन तुलसी नहीं जगह जगह आगे भी किया है आप देखेंगे कि जब विश्वामित्र जी के साथ में भगवान राम गए और जनकपुरी पहुंचे और उन्होंने तारका को मारा स्वभावी को मारा और फिर उन्होंने फिर धनुष को तोड़ा और लौट करके जब अयोध्या में विवाह करके सीता जी के साथ मारे तब उनकी माँ को शिल्ञा क्या कर मेरा लाल छुआ कैसे तालका को मारा होगा तुमने कैसे धनुष तोड़ा होगा तुमने अब देखो प्रेम उनका पुत्र प्रेम उसके सामने उनकी शक्ति समझ ही नहीं आती कैसे तालका को स्वभाव को कैसे मारा होगा भी तात ने सा मारे कई भी तात अब तात दिखाई देता है पुत्र दिखाई देता है प्रेम के कारण छोटा सा दिखाई देता है वो तो गोद भी खिलाती रही उन्हें दिखाई देता है कि कितने कितनी धाक आ जाए बड़े हो गए तो क्या हो गए कितने शक्तशाली होंगे कैसे निसाचरों को मारा होगा तो ऐसा लगता है कि जब प्रीति ज्यादा होती है तो भी अधिक प्रीति में भी व्यक्ति बल को मानो कम समझने लगता है ऐसे ही विभीषण भी समय भगवान राम को बड़े प्रेम के कारण से उनको कम शक्तिवान बिना रथ के विचारे खड़े हुए हैं तो प्रेम के कारण उनको लगता है कि अगर इनके पास भी होता तो कितना अच्छा था रथ के ऊपर सवार होते भगवान का और फिर रावण युद्ध होता तो फिर इनके पास बहुत शक्ति इनके पास भी होती और ब्राह्मण के दोनों तो का युद्ध होता दिखाई देता अब ब्राह्मण का युद्ध तब तो है जब जैसे ऊपर कैसे दोनों जैसे जय जय कार्य करे निज निज जोड़ी जान अब अपनी अपनी जोड़ी और की हमारी जोड़ी ये दोनों दो राजकुमार है राम और लक्ष्मण अब जब भीषण देखता है इनकी जोड़ी है कैसे है वो तो रथ के ऊपर सवार पैदल सही नहीं है तो ये रथ के ऊपर सवार बांधेगा फैजल के साथ में पहुंच जोड़ी तो जोड़ी से तब तो इनके पास भी रथ होता तो विभीषण को ये संदेश है वो वो अपने प्रेम के कारण भगवान के पति है ऐसा बताते हैं यदि उस प्रेम के कारण उसको लगता है इनके पास भी रथ होता तो बहुत अच्छा था अधिक तो प्रीति बन भा संदेहा बंद चरण कह सहित तो स्नेहा आगे क्या कहता विभीषण की नाथ न रथ नहीं पत्नी नहीं तन पद त्राणा के नाथ ना ना न पद त्राणा न कंत्राण है न पद त्राण है न कवच है और न चूटा चप्पन ये सब कुछ आपके पास है नहीं कही भी ने जीता वीर बलवाना ये रावण को देखा कैसे रथ के ऊपर बैठा हुआ है अजय दिखाई देता है इससे विजय कैसे प्राप्त हो गया के तो इसकी उसके संदेह को सुनकर के भगवान कहते हैं कि सुनऊ सखा कह कृपा ने दाना कहने लगे कि सुनऊ सखा <laughs> अब एक बात देखेंगे कि चाहे ये है विभीषण हो चाहे सुग्रीव आदि हो ये सब भगवान को नाथ करके संबोधन करते हैं स्वामी करके मानते हैं लेकिन भगवान राम इनको अपना सेवक नहीं मानते भगवान इनको सबको अपना मित्र मानते हैं ये ये जो प्रयोग है इसकी तरफ भी ध्यान देने के संबंध में किस प्रकार के हैं तो ऐसा नहीं भगवान कोई दिखाई दे कि ये सब जो है ये है हमको नाथ नाथ बोलते हैं स्वामी स्वामी करके बोलते हैं तो ये सब हमारे सेवक हैं ऐसे ही बोलते हैं भगवान किसी को सेवक नहीं मानते भगवान सबको मित्र मानते ये सब के सब जब अयोध्या में लौट जाते हैं लंका युद्ध के बाद में तो वशिष्ठ जी से परिचय कराते हैं तब तो वहाँ पर भी कहते सब मेरे सखा है ऐसी तो याद कहते सुनो सखा कहे कृपा निधाना भगवान कहते हैं कि के सखा मित्र सुनो <coughs> कहते जय ही जय हो ये सुजने आना जिससे कि जय होती विजय प्राप्त होती है वो रथ तो कोई दूसरा ही है जिस रथ के ऊपर रावण बैठा है इस रथ से कोई विजय थोड़ा होती है अब इससे यहाँ पर उसको जो ये है आध्यात्मिक रूप दे देते दे है ऐसे सुनने की जैसे की दो पक्ष है एक भौतिक पक्ष है और भौतिक शक्तियां हैं और दूसरे तरफ आध्यात्मिक पक्ष है आध्यात्मिक शक्तियां तो आध्यात्मिक शक्तियां ज्यादा प्रबल हैं कि भौतिक तो देखने में जिन्हें इंद्रियों के पर ज्यादा भरोसा हो आंखों पर ज्यादा भरोसा हो उसे तो ये लगेगी भौतिक शक्तियां बड़ी प्रबल हैं और जिनके पास जितनी अधिक भौतिक शक्ति प्राप्त है उतना ही महान है उतना ही श्रेष्ठ है बड़ा है करके लगेगा लेकिन जिनको की आध्यात्मिक चेतना जिनके अंदर जागृत हुई आध्यात्मिक शक्ति को पहचानते जानते हैं को जानते हैं कि आध्यात्मिक शक्ति के सामने ये कोई शक्ति नहीं है, आध्यात्मिक महानता के सामने ये भौतिक समृद्धि कोई गिनती में नहीं पासन बराबर भी नहीं इसलिए भगवान कहते हैं आध्यात्मिक दृष्टि देखो जो जीवन में विजय प्राप्त होती है वो भौतिक बल पर नहीं होती आध्यात्मिक बल पर होती है कहते सुनो सखा कह कृपा निधाना जय जय हो सुंदर आना आना दूसरा ही अन्य है ये ऐसा रख नहीं होता सौरज तो धीरज उस उस रथ के जो पहिए हैं वो काहे के हैं एक शौर्य है और धैर्य और धैर्य और सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका और उसके ध्वजा पताका क्या हैं सत्य और शील ये उसकी ध्वजा पताका सत्य भी गुण है शीत भी गुण है ये उसकी ध्वजा पताका है और बल विवेक दम पर हित हो और उसमें रस में जो घोड़े लगे हुए हैं घोड़े मैंने घोड़े हुए क्या है की बल विवेक दम और परहित चार घोड़े लगे हुए है बल के मैने आंतरिक बल अपने आत्मविश्वास और विवेक सदस्य विवेक और दम के माने इंद्रिय विग्रह मनोन विग्रह और परहित मैने परोपकार में इसका की मन सदा ये विचार करता रहे की देखो दूसरे का हित हम कैसे कर सकते है दूसरे का उपकार हम कैसे कर सकते ये विजय का एक सूचक है और जो व्यक्ति ये सोचता रहता है की दूसरे लोग हमारी क्या सहायता करते हैं हमें क्या देते दे हैं हमें क्या मिल जाए किससे हम क्या ले लें किससे हम क्या मांग लें। लेखला प्राणी कीड़ा मकोड़ा बस व्यक्ति को अपने अंदर शक्ति जागृत करने के लिए बराबर विचार करना चाहिए कि हम दूसरे क्या सेवा करते और जैसे जैसे व्यक्ति दूसरे लोगों की सेवा करेगा हित करेगा वैसे वैसे उसके अंदर शक्ति जागृत होगी और उसके अंदर पूर्णता आएगी ये बहुत आगे विस्तार इसका लेंगे देखेंगे इनके एक, -एक सबकी सब्जा बहुत सुंदर हैं कृपा क्षमा समता रथ जोरे अब लगाम लगी होती है तो लगाम इन घोड़ों की क्या है क्षमा कृपा समता ये रस्सियां है रस्सी में तीन लहरें होती तो एक लहर उसकी क्षमा है दूसरी कृपा है तीसरी समता ये तीन लहरों की बनी रस्सियां घोड़ों की बनी हुई है इस भजन सारथ की सुजाना इस रथ को कौन चला रहा है जो भगवान का भजन है भगवान का स्मरण है ध्यान है चिंतन का करते रहते हैं भगवान का भरोसा रखते रहते हैं वो मानव है रथ को तो तो तो चलाने वाला है और बीर चर्म संतोष कृपाणा और बैराग्य चरम है चरम मन ढाल बैराग रूपी ढाल और संतोष कृपाणा संतोष की तलवार है मत बैराग और असोष ये दोनों साथ साथ है एक जान की तरह है एक तलवार की तरह बस इस प्रकार करे दान परशु बुद्धि शक्ति प्रचंडा अब बहुत उसके पास अस्त्र हैं, तो अस्त्र कौन कौन से हैं? है दान जो है वो फरसे के समान है अब इनके सबके पीछे क्या भाव है क्यों तुलना ऐसी की गई है तो विचार करके देखना है। पर फरसे का काम है काट देना मारना गर्दन उड़ा दो साफ कर लेकिन दान किसको मारेगा दान जिसको दे तो जिएगा उसको सहायता प्राप्त होगी लेकिन दान व्यक्ति की आसक्तियों को काटता है, है उसका राग को समाप्त करता है जब तक व्यक्ति जब, जब जब कुछ दे देगा तो जब उसका राग छोड़ेगा जिसमें आसक्ति है जिस धन में उसको ममता जो है उसको जब तक त्याग नहीं करेगा तब तक भी कह देगा तो, तो, तो ममता को काटने वाला जो है वो ये दान है इस प्रकार से देखेंगे तो इनमें ये सब प्रकार के है कि दान परसु बुद्धि शक्ति जो बुद्धि है वो प्रचंड शक्ति है शक्ति के मान्य सक्रंता नहीं शक्ति के मैने फेंक करके चलाने वाला भारत जैसा जो शक्ति चलाता और पर विज्ञान कठिन को दंडा और जो विज्ञान है वो कठिन कोदंड है पर कुछ है कोदंड के साथ पर लगा दो चाहे पर विज्ञान विज्ञान तो वैसे ही पर है परमात्मा का ज्ञान परमात्मा की अनुभूत साक्ष साथ अपने हृदय ये ज्ञान जो परमात्मा का है वो मानो दंड के समान धनुष के समान और अमले अचल मन त्रोण समान और त्रोण तर्कस में क्या है अचल अमल मन ऐसा मन जो निर्मल है और अचल है अचल मन स्थिर मन मन में मन जो चंचल मन है ये मन की दुर्बलता मन में स्थिरता आ गई तो ये मन की शक्ति तो मन को अचल होना चाहिए एक लक्ष्य में लगा रहे स्थिर रहे ना? और निर्मल हो निर्मल शब्दगुण प्रधान हो, हो। समुण रजुगुण उसमें न हो रजुगुण होगा तो चिंचल रहेगा इससे सुशात शब्दगुण भी हो गए ये त्रोण तरक के समान मन है और समय नियम श्रीमुख नाना और समयम नियम यम नियम, नियम और समता ये सब जितने मुख नाना श्रीमुख मन बाण ये सब प्रकार के बाण है कवच अभेद विप्र गुरु पूजा और कवच क्या है ये या फिर कहते हैं कवच अभेद ऐसा कवच जिसमें कोई छिन्द न सके काट न सके कोई ऐसे कवच अभेद विप्र गुरु पूजा विप्रों के चरणों की पूजा और गुरु के चरणों की पूजा ये अभेद कवच के समान है माने इनकी कृपा से व्यक्ति संसार की विपत्तियों से बचा लेता है पहले विप्र उसके बाद में फिर गुरु की बात आती है प्र का मार्ग बताने वाले हैं और गुरु परमार्थ का मार्ग बताने वाले हैं इसलिए दोनों की बात कह दी विप्र और गुरु की और उसके बाद तो यही समय विजय उपाय न जूझा तो भगवान के लिए बस यही जो है विजय प्राप्त करने का यही उपाय है दूसरा नहीं अब कोई मोह से जीतना चाहे हा? तो उसके लिए कोई आपको बम या तो ये जरूरत थोड़ी पड़ेगी मोह को जीतने के लिए पचनी आप तो चला तो मोह का जाता है चाहे अपनी बोलियों को बौछार कर दो तो मोटो ही मरा जाता है उनको मारने के लिए तो ये सब शक्तियां चाहिए जिस प्रकार के अस्त्र शस्त्र चाहिए उन्हीं से वो सब दष्ट होगा इसलिए कहते हैं यही समय विजय उपाय ने तुझा विजय प्राप्त करने का इससे सुंदर कोई दूसरा उपाय नहीं सखा धर्म में असर सजा के कहते हैं कि हे सखा जिसके के पास ऐसा रथ है तो ये रथ कैसा है ये भी बता दिया धर्म में रथ है मान यही धर्म है जैसे व्यक्ति संसार में आजकल तो लोग बात कहते हैं कि जीवन साधन का उपाय क्या है भ्रष्टाचार उसके बिना तो जीवन चले ही नहीं सकता चोरी पाखंड दुराचार के बिना जीना मुश्किल है माने वही उनकी सवारी है ऐसी के साथ क्या कहते हैं कि तुम संसार में विजय प्राप्त करना चाहते हो विपत्तियों आपत्तियों से दुखों से से बचना चाहते हो तो ये धर्म का रख है इसके ऊपर विराज बैठो ये समझ करके चलो कि धर्म ही हमारी रक्षा करेगा दम के रखे ऊपर हम बैठे हुए हैं तो हमको कोई मार नहीं सकता हम अजय हैं, ये बराबर भारत सखा धर्म में अतर जाके जीतन कन कत रिपुता के मारे कहते हैं कि उ, उसके लिए तो कोई शत्रु शत्रु की तो बात ही क्या अगर ऐसा व्यक्ति तो दुनिया में शत्रु को ढूंढे हमारा शत्रु कौन है चलो उसको मारे तो उसको दुनिया शत्रु नहीं मिलेगा ऐसा धर्म में रथ इसको प्राप्त हो गया उसको शत्रुओं से लड़ना नहीं पड़ता वो वैसे ही नहीं दिखाई देते हैं गायब हो है? जाते हैं सबके सब वो तो जब व्यक्ति ऐसे धर्म में रथ को छोड़ देता है स्वयं धर्म के मार्ग पर चलता है तो ऐसे व्यक्तियों पूरे दुनिया में यानी कितने शत्रु पैदा हो जाते हैं जो भ्रष्टाचारी दुराचारी विपतकानी अधर्मी जीवन जीने वाले हैं उन्हीं के लिए तमाम दुनिया में दुश्मन भी है लेकिन जो धर्म के मार्ग पर चलने वाले उनका कौन दुश्मन है तो उनके लिए दुश्मन है ही नहीं जीते किस को महाजय संसार है ये संसार सत्र कौन है संसार है सत्र अब जानते हो संसार क्या है ये संसार सत्र अजय है वैसे जीत सके सो वीर वही वीर से अजय संसार सत्र को जीत सकता है जाके असर का सखा मत भी तुम तो बहुत ही धैर्यवान बुद्धिमान विचारवान व्यक्ति हो विचार करके देखो जिसके पास ऐसा रख होगा वो संसार सत्र के साथ संसार संसार को अनेक रूपों में वर्णन किया गया है की संसार सागर के समान है संसार कुए के समान है संसार बंधन के समान है जाल के समान है संसार चक्र के समान है समान संसार चक्र संसार जाल संसार कु संसार बंधन संसार ऐसे करके उदाहरण दिए जाते हैं इसी प्रकार संसार शत्रु संसार एक शत्रु के समान भी है इसलिए कहते हैं कि सब जो दुश्मन अगर है तो अपना संसार तो संसार के माने